आनंद की खोज साधना की उपलब्धियां, उपलब्धिया मन की प्रवृत्ति मूल कारण की खोज की ओर जब होती है जबकि बहिर्मुखी जबकि बहिर्मुखी मन, मन, जब बहिर मन विश्वासीकरण को जन्म देता है इन दो मनोवृत्तियों प्रत्यक्ष चेतन एवं पराप के परिणाम आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र में भी देखे जाते हैं बहिर्मुखी वृत्ति से प्रेरित हो व्यक्ति नाना तीर्थों का भ्रमण अनेक शास्त्रों का पाठ एवं भगवान की नाना लीलाओं के चिंतन में अधिक आनंद का अनुभव करता है प्रवृत्ति वाला व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठकर ग्रंथ के एक अध्याय या एक श्लोक के अर्थ पर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि वेदों का लय गायत्री में और गायत्री का लय ओंकार में होता है प्रकार अंतर से यह भी कहा जा सकता है कि वेदों में ओंकार का विस्तार मात्र है अंतर्मुखी मन की प्रवृत्ति वेद से ओंकार की ओर और, और बहिर्मुखी मन की प्रवृत्ति ओंकार से वेद की ओर होती है अंतर्मुखी मन प्रभु के ध्यान में निमग्न रहना चाहता है बहिर्मुखी मन प्रभु का कार्य करना चाहता है अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाला वैज्ञानिक मौलिक आविष्कारों में लग जाता है तो बहिर्मुखी व्यक्ति आविष्कार के व्यवहारिक उपयोग की दिशा में कार्य करता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही विचारों में खोए रहते हैं वे समाज से दूर एकांत में अनमने से बने रहते हैं इस प्रकार की अस्वस्थ मनस्थिति को वास्तविक अंतर्मुखता नहीं समझना चाहिए यह तो मन का एक प्रकार का विकार है इसमें व्यक्ति का मन न तो एकाग्र होता है और न ही आत्मानुसंधान कर पाता है वह उतना ही विक्षिप्त और बहिर्मुखी होता है जितना अन्य किसी व्यक्ति का केवल उसका बही प्रकाश नहीं होता साधक को इस प्रकार के अस्वस्थ रहना चाहिए। दूसरा चित्ट प्रसाद चित्त की स्वाभाविक सार्वकालिक प्रसन्नता साधना की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है मैत्री करुणा आदि भावना चतुष्ट के अभ्यास से तथा सत्व गुण की वृद्धि होने पर साधक एक आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करता है जो निर्मल पाप रहित चित्त का लक्षण है प्रसाद परम प्रशांति तृप्ति तथा उत्कृष्ट हर्ष को शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामी में विशुद्ध सत्व गुण के लक्षण बताया है श्लोक ११७ गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि राग द्वेष से रहित संयम मन एवं इंद्रियों से युक्त व्यक्ति अंतकरण का प्रसाद अर्थात अत्यंत निर्मलता को प्राप्त करता है गीता के अनुसार चित्त की यह प्रसन्नता मानसिक तप भी है तथा भक्ति शास्त्रों में अनवसाद के नाम से जाने जाने वाला यह गुण विशेष भक्ति का एक साधन भी है वास्ताओं के छीण होने पर स्वभावतः ही मन शांत व प्रसन्न हो जाता है और इस तरह प्राप्त चित्त प्रसाद की तुलना में विषय सुख स्वयं साधक को नगण्य लगने लगते हैं गीता में इस्विक सुख को प्रारंभ में इंद्र एवं मन के निग्रह के कारण विषम विषसम किंतु परिणाम में अमृतोपम और मन एवं बुद्धि का प्रसाद उत्पन्न करने वाला कहा गया है यह तो विषेंद्रिय संयोग से भी सुख मिलता है लेकिन वह परिणाम में दुखदायक एवं अनर्थकारक होता है इसी तरह निद्रा एवं आलस्य भी सुख दे सकते हैं लेकिन इन्हें प्रसाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ब्रह्मानंद अथवा चरम उपलब्धि ने भिन्न होते हुए भी चित्त प्रसाद एक वांछनीय उपलब्धि है लेकिन साधक को इसी में अटके नहीं रहना चाहिए अभिला की ईसाई संत टेरेसा ने सात प्रकार की चित्त प्रशांतियों का वर्णन किया है जो आध्यात्म प्रसाद से भिन्न होती है किंतु अपरिपक्व एवं अनुभवहीन साधक जिन्हें साधना की उपलब्धि मानने की भूल कर सकता है ऐसे कृत्रिम प्रशांत मन स्थितियाँ अनेक कारणों से हो सकती है जब शरीर स्वस्थ पेट हल्का और मौसम सुहावना होता है तब कुछ समय के लिए मन प्रसन्न हो जाता है जीवन में यदि धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में हो एवं सांसारिक सुरक्षा की गारंटी हो तो भी लोग शांत संतुष्ट एवं प्रसन्न रहेंगे कुछ लोग अधिक धनी न हो पर यदि उन्हें प्रतिष्ठा एवं लोगों का सम्मान प्राप्त हो तो वे उससे ही सुखी रहेंगे इस प्रकार के शांति की अवस्था को वास्तविक आध्यात्मिक प्रसाद मान बैठना असंभव नहीं है विशेषकर ऐसे व्यक्ति के लिए जो थोड़ी बहुत साधना भी करता हो तथा ध्यान में भी रुचि रखता हो, ऐसे में यह समझ पाना कि हम परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु पर आश्रित हैं प्राया संभव नहीं होता साधक अपने मानसिक छत को स्वयं नहीं देख पाता छल को स्वयं नहीं देख पाता सांसारिक सुख संपदा परिवार स्वजन आदि को त्याग कर केवल विशुद्ध साधन में जीवन व्यतीत करने वाले साधकों को भी इस प्रकार के झूठे प्रसाद का अनुभव हो सकता है साधक सामान्यतः अपने दोषों के प्रति अत्यंत सजग होता है एवं जब कभी उससे जाने अनजाने में कोई कुकर्म होता है तो वह अनुत होता है यह अनुताप अत्यंत शुभ लक्षण है लेकिन इनसे साधक की शांति नष्ट हो जाती है पर यदि कोई व्यक्ति बुरे कार्यों अथवा विचारों की उपेक्षा करता जाए तो अंत में वह उनके प्रति संवेदना शून्य हो जाएगा न तो उनकी अंतरात्मा उसे कोसेगी और न वह अपने किए के कारण अशांत होगा वस्तुतः इस प्रकार की प्रशांति एक अत्यंत भयावह स्थिति है यह अर पतन है आध्यात्मिक प्रसाद नहीं वास्तविक प्रसाद तो तीव्र व्याकुलता एवं अपने वर्तमान स्थिति के प्रति असंतोष के बाद आता है। अन्य साधकों के जीवन में प्रसाद तो नहीं होता लेकिन वे थोड़े नाम यश अथवा प्रशंसा के उत्सुक होते हैं लोग उन्हें संत समझते हैं यह भाव ही उनको संतोष दिलाने के लिए पर्याप्त होता है एक तीसरे प्रकार के साधक लोक स्तुति अथवा निंदा की परवाह नहीं करते लेकिन स्वयं के मत सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली को पकड़े रहते हैं अपने मत के विरुद्ध बात वे सहन नहीं कर सकते इन लोगों की प्रसांति उनके अहंकार पर आधारित रहती है। सांसारिक अथवा धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धियां ही उनके प्रसाद का कारण होती है यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसी प्रशांति सच्ची उपलब्धि नहीं मानी जा सकती तीसरा संप, समापत्ति यह योग दर्शन का एक शब्द है योगी का एकाग्र शुद्ध सत्व का चिंतन करता है तब उस विषय विशे विशेष के साथ एक रूप हो जाता है उसकी उस विषय के साथ जन, अथवा अनुरंजित होने की स्थिति समापत्ति कहलाती है इसे समझाने के लिए पतंजलि ने एक स्फटिक पत्थर का उदाहरण दिया है जब स्फटिक को किसी लाल रंग के पुष्प के निकट रखा जाता है तो वह लाल रंग का दिखाई देने लगता है पीले फूल के पास रखने से स्फटिक पीला दिखाई देने लगता है साधना द्वारा शुद्धिकृत एकाग्र मन भी ध्यान के समय ध्यान के विषय के साथ एक रूप हो जाता है वासनाओं द्वारा चंचल अथवा राग द्वेष आसक्तियों एवं पूर्वाग्रहों द्वारा प्रभावित मन में यह क्षमता संभव नहीं है क्योंकि राग द्वेषों का वेग और खिंचाव उसे विषय विशे विशेष के साथ तादाद में स्थापित नहीं करने देता सामान्य व्यक्तियों का मन अपनी रुचि के किसी एक विषय विशे विशेष के साथ एकाकार तो हो सकता है पर सभी विषयों के साथ नहीं लेकिन भगवत चिंतन करने वाले योगी का मन परिशु होने पर किसी भी विषय पर उसी प्रकार लगाया जा सकता है जैसे गीली मिट्टी का एक लोंदा किसी भी सतह पर आसानी से चिपकाया अथवा वहां से हटाया जा सकता है स्फटिक के उदाहरण के माध्यम से एक और बात की ओर इंगित किया गया है इस पटिक के भीतर अथवा उसकी सतह पर कोई बारी की साथ धूलिकण भी क्यों न हो वह तत्काल दिखाई देगा यह बात एक अपारदर्शी ठोस भूरे या काले रंग के पत्थर में संभव नहीं है योगी का की तरह पारदर्शी होने के कारण उसमें उठने वाला छोटा सा विचार इच्छा अथवा वासना की एक अस्पष्ट रेखा भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है योगी अपनी वासनाओं को अत्यंत सूक्ष्म रूप में पकड़ने में समर्थ होता है तब उन्हें दूर करना भी आसान होता है सामान्यतः तो हम अपने क्रोध लोभ काम आदि दुर्गुणों को उस समय समझ पाते हैं जब वे विकराल रूप धारण कर बाहर प्रकट हो जाते हैं लेकिन तब हम उनकी पूरी तरह से वशीभूत हो जाने के कारण उन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहते हैं यही नहीं कभी कभी तो इनके प्रभाव के क्षीण होने के बाद ही हम यह समझ पाते हैं कि हम कुछ समय पूर्व उनके अधीन थे और तब हम अनुतप्त होते हैं लेकिन साधना के द्वारा हम इन्हें इनके सूक्ष्म रूप में मन में एक संक्षिप्त स्पष्ट रेखा मात्र के रूप में उदित होते देख पाते हैं सब उन्हें दूर करना आसान होता है। प्रज्ञा सामान्यतः हम अपने इंद्रियों अथवा इंद्रिय जन ज्ञान पर आधारित अनुमान की सहायता से ज्ञानार्जन करते हैं इन उपायों से न जाने न जाने जाने वाले विषयों का परोक्ष ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से होता है लेकिन इस तरह का ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं कहा जा सकता शास्त्र के श्रवणादि से यदि आत्मा बुद्धि से पृथक है आत्म साक्षात्कार से दुख निवृत्ति हो जाती है इत्यादि हम जान ले तो भी इससे हमारे दुखों का नाश नहीं हो जाता लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ बाह्य विषय दुखमय तथा त्याज्य है इत्यादि की भावना बार बार करने पर यह बात जब मन में पूरी तरह बैठ जाती है तब साधक शरीर के दुख कष्ट से विचलित नहीं होता तब उसका ज्ञान ठीक सत्य ज्ञान कहा जा सकता है जैसा श्री रामकृष्ण कहा करते थे दूध के बारे में सुनने से उसके बारे में एक प्रकार का ज्ञान होता है दूध देखने से दूसरे प्रकार का लेकिन दूध पीकर उससे शरीर को पुष्ट करने पर जो ज्ञान होता है वह बिल्कुल भिन्न नहीं होता है आध्यात्मिक सत्यों के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की क्षमता प्रज्ञा है उसे शब्दों द्वारा समझना कठिन है प्रज्ञा के लिए अंग्रेजी का शब्द इंट्यूशन प्रयुक्त होता है कभी कभी उसे सिक्स सैंस भी कहा जाता है कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों में तथा कुछ पक्षियों में ऐसी क्षमताएं होती हैं जिससे वे विपत्तियों का पूर्वाभाष पा जाते हैं तथा समय रहते ही अपनी रक्षा का तदन उपाय खोज निकालते हैं तूफान आने के साथ आठ दिन पूर्व ही कुछ पक्षी उसका संकेत पाकर वह स्थान त्याग कर विपरीत दिशा में चले जाते हैं ये क्षमताएं एक प्रकार की प्रज्ञाएँ कही जा सकती है लेकिन इसका संबंध अस्तित्व एवं सुरक्षा से है पशु पक्षी स्वचालित क्रियाओं इंस्टु इंस्टु इंस्टु तो से परिचालित होते हैं और इनमें विकसित ये विशेष क्षमताएं मौलिक इंस्टिंक्ट्स से ही संबंधित होती हैं प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की क्षमता विशेष का विकास अपने अपने क्षेत्र विशेष में कर सकता है उदाहरण के लिए एक चिकित्सक दीर्घकाल के अभ्यास एवं व्यवसाय के फलस्वरूप किसी रोगी को दूर से देख उसके घर के परिवेश व्यवहार अथवा बातचीत आदि से ही रोग का सही निदान करने स्वाभाविक क्षमता अर्जित कर सकता है जिसके विषय में कोई शास्त्रीय व्याख्या संभव न हो, जब ऐसी बात योग एवं के संबंध में होती है तो उसे रितंभरा प्रज्ञा कहते हैं योगाभ्यास के फल फलस्वरूप साधक आध्यात्मिक तत्वों को अनायास समझने की इस क्षमता का अर्जन करने में समर्थ होता है